रीमन मन अब न भरम करो कितना सुंदर गीत है जो हम अपने संत हृदय मदन गोपाल जी से सुन रहे थे और हमने भावपूर्ण भजन सुने अभी पूजा जी के भी पूजा देवी के हम बराबर सत्संग करते हैं भजन सुनते हैं फिर भी हम भरम नहीं छोड़ते आश्चर्य है कि वो भरम नहीं करता हम ही करते हैं। कितनी विचित्र बात है सत्संग के द्वारा हमने जाना कि पवित्र भक्ति का अतीन्द्रिय इंद्रियातीत भक्ति का जो पवित्रता स्तर है वो वेद है क्योंकि भक्ति इंद्रियों से ऊपर होती है इंद्रियों से आ सकती है भक्ति नहीं है हमें स्पष्ट है हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी भरम में रहते हैं मानते नहीं है गायत्री मंत्र से आरंभ हुआ था जीवन हमारा गुरुकुल के द्वार पर एक युग था जब गायत्री मंत्र और गुरुकुल समभाव से कन्याओं के लिए भी और भलकुल के लिए भी होते थे ये कहना कि यह मंत्र इसके लिए वर्जित है ये संप्रदायों के नाटक है इनका वेद से कुछ लेना नहीं अब मंत्र है गायत्री मंत्र लेते हैं तब तो जब वर्ण हो गया आत्मा से यह मेरा इंद्रियातीत संबंध है अब मैं उससे मिलूं कैसे उसे पाऊं कैसे उसकी संग जीव कैसे क्योंकि इंद्रियां बाहर भाग रही और वर्ण मेरा इंद्रियों से परे है इंद्रियातीत है कोमल अवस्था के बालक ग्यारहवें वर्ष की वह आयु उनकी भूले आकाश से निर्मल गंगा जल से पवित्र संसार जिन्हें छू भी नहीं पाया उनको उनकी आत्मा से वर्ण कराए कैसे इसी के लिए भक्ति संगीत का वेद में समावेश गुरुकुल में है ये कहना कि अलग है मनोरंजन करने वालों के लिए जो विषया शक्ति को ही भक्ति मानते हैं वो वेद से अलग कोई भक्ति खोज सकते हैं अन्यथा उस छोटे बच्चे को आत्मा के साथ कैसे जीना है अब मैं उसे आत्मा श्री कृष्ण के साथ उसको गीत गोविंद नहीं सुनाऊं तो वो वेद के रहस्य पाएगा कैसे और वेद सारे मैं उसको उसके अंतर जगत में पढ़ा रहा हूँ उससे उसका परिचय करा रहा हूँ और हम सभी ऋषियों में पढ़ते चले आए हैं सिर्फ भीतर की बात है न जात है न पात है न लिंग भेद है न करतल ध्वनि है न कोई कर्मकांड की ही बात है इन ऋचाओं में ये कहना कि पूरे कर्मकांड है ये किसी बहुत बड़े मूर्ख ने कह दिया होगा जिसको वेद का कुछ अता पता ही नहीं हो मेरे सामने बच्चे हैं मुझे पढ़ाना है उनको मैं आत्मा को गोविंद बनाता हूं और जीव को गोपी और जितने गोपी उतने गोविंद आत्मा तो है घटघटवासी मैं उनको अपने में एक संपूर्ण होकर जीने की कला देता हूं श्री कृष्ण और श्री राम की कथा में आज आपने सबके टुकड़े कर डाले और संप्रदाय बना डाले जो कभी शिक्षा की पवित्र शिक्षा के मनोरम स्तर थे आज वो दंभ के स्तंभ बनकर रह गए संप्रदायों में ऐसा नहीं है मैंने कृष्ण को सूरज कहा और राधा को वृषभानु दुलारी वृष राशि में भानु कवाते हैं जेष अषाढ़ में जैठ साल की जो तपती दोपहरी जो तपस्वियों का तप है वे श्री राधे हैं ये गुरुकुल की शिक्षा है मैं बच्चों को गलियों सड़कों पर नचाने नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि ना वहां गलियां हैं ना वहां सड़कें हैं वहां तो पावन जंगल है बीहड़ जंगल है और उसी में मीलों तक फैला गुरुकुल है लेकिन जब मन भटकता है तो भक्ति भी उसके साथ भटकती है और वो इस पवित्रतम भाव को विषांतता की स्तर तक उतार कर ले जाते हैं और फिर जीवों की हत्या करते दूसरों को पीड़ा देते कैसे कहूं कसाई ही सबसे बड़े भक्त हो जाते हैं नारी भक्ति होती है उनकी और वो कभी अपने भीतर नहीं जागते कि गोविंद की भक्ति को पाने के लिए सचराचर की धूल को माथे से लगाना होगा गुरु जी बन के कोई नहीं पाएगा उन सचराचर की चरण रज होगा वो नित्य निरंतर उनकी रूप रस माधुरी का अजस्पान करेगा धारा जो कभी समाप्त नहीं होती जो सबको प्यार न कर पाया जो सब पर नौछावर नहीं हो पाया उसने कभी गोविंद नहीं पाया और यही आज की ऋषा में ऋषि हमें फिर पढ़ा रहे हैं कह रहे हैं वेद कर्म कांड है और हम तो इतने ऋषि पढ़ के आ रहे हैं अभी तक ये नहीं कहा कि ताली कैसे बजाना हट कैसे कहना हा हाँ। कोई अंग न्यास सर्वांग की बात यहां हुई नहीं है केवल मन की बातें हैं आत्मा के साथ भीने भी भीने स्वपनिल से सजे सजे संबंध है एक मोहक चाहत है मेरी अंतरात्मा से जो कृष्ण है जो गोविंद है जो श्री राम है जो ओम है ब्रह्मा विष्णु महेश है गोविंद हरी हरि ओम माताओं से प्रार्थना करना चाहूँगा मैं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर लाइए लेकिन इतने लोगों के मन की बदवाएँ तो इनको ना दिलवाइए क्योंकि जब भी ये बीच में शोर मचाते हैं तो इन सब के मन से गालियाँ निकलती तो जिससे दूसरों को भी बुरा न लगे हरी ओम तो आज की रिजा खोल लें हाँ मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मेरा मैं बच्चों के हित में ही कह रहा हूँ क्योंकि जिसके मन में पीड़ा आएगी कि कथा समझ में नहीं आ रही बच्चे शोर कर रहे हैं तो एक अनचाह बुरा भाव तो बच्चे के लिए उसके मन में आएगा ना तो आप माँ हैं आपको अच्छा लगेगा क्या तो हमेशा ध्यान रखिए सदा ध्यान रखिए कि जहां कथा हो वहां बच्चों को या तो चुपचाप अपने पास बिठाए अन्यथा उनको बाहर खेलने को भेज दें ऋचिया खोले शश्व इंद्राह पु नानत पृथदीर्जीगाये नानदी शरा्यरथ दंसनावांसन सनीता सनय स सानु ये आज की दिशा है शश्वत, शश्वत माने ये शाश्वत शब्द का संक्षिप्त भाग है शाश्वत श्वत से ही बना है शाश्वत अर्थात शाश्वत नीति निरंतर शश्वत इंद्रा ब्रह्म ज्वालाओं में आत्म ज्योतियों में मैंने कहा ना राद माने ज्योति राध शब्द के अर्थ नोट कर लो राधा जी के राधमाने घुलना मिलना सन जाना योग कर लेना और राधमाने ज्योति अग्नि कृष्ण माने भी अग्नि होता है कृष्ण अग्नि है और राधा उस अग्नि की ज्योतियों का विस्तार है अब उसको यदि मैं मंच पर दिखाऊंगा तो मुझे पात्रों में लड़कों को ये कब वैसे ढल करके दिखाना होगा अगर समय भी काल भी आकर के अपनी बात करेगा तो एक लड़के को ही तो काल बना के लाऊंगा तो आप पात्रों में नहीं भाव में जाइए अपने आप सब स्पष्ट हो जाएगा तो कहा शश्वत इंदिराह नित्य निरंतर अमर ब्रह्म ज्वालाओं में और अब यहां एक शब्द आया है प्रो प्रथुत ये पाठभेद है संकलन में या जैसे भी हुआ है शब्द है पो पृथक माने विशिष्ट अमर व्यापक ज्योति कौंदती हुई बिजली अभी ही अभी माने सम्मुख होना व्याप्त होना घुल मिल जाना अपने को अर्पित कर देना जिगाए माने जीवंत करना प्राणवान जीवंत करने वाली जन्मने वाली जो ब्रह्म ज्वालाएं और जो आत्मा गोविंद है हाँ। जो नानद नानद माने जो गति एवं ध्वनि शब्द को देने वाला यज्ञ की ब्रह्म अग्निया हैं जिनसे जीवन की क्षण और तुझे एक एक सांस एक एक धड़कन मिल रही उसी के सम्मुख रहो शाश्वत अर्थात नित्य निरंतर अभी उन्हीं में डूबे हुए धनानी संपूर्ण धन एवं ऐश्वर्यों को जो देने वाली जो ब्रह्म ज्वालाएं हैं उन्हें ही अपना संपूर्ण ऐश्वर्य मानो बैंक से पैसे नहीं मिलते जीवन के क्षण जो बहुमूल्य जीवन का क्षण है ये जो अमृतमय जीवन के क्षण है ये भीतर के बैंक से मिलते हैं किसी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में नहीं मिला करते तो कहा जब ये सच है तो फिर रेमन भ्रम न करो तो अब का भ्रम करते हो कितना सुंदर भजन सुना है तुमने भी ये भजन को खाली मनोरंजन के लिए मत सुनो एक एक शब्द पी जाओ इनका खाली सुन करके रस लेना नहीं है इनमें डूबना है इन शब्दों के अमृत तक आना है हमको आगे क्या कहते हैं कि सामान्य जीव रे जीव जो हम, नो नो माने जो हम सब जीव हैं है हिरण्य स्वर्णिम ज्योतिर्मय हिरण्य माने सुनहरा ज्योतिर्मय रथम ये जो शरीर जो हमने पाया है ये भी तो इसी यज्ञ से पाया है आज ये आत्मा श्री कृष्ण मेरे शरीर से बाहर हो जाए बताओ कौन सांस चला सकता मेरी है कोई तो कृष्ण को बाहर क्यों भज रहे हो उसे अपने से अलग क्यों कर रहे हो यदि वो सचमुच चला गया तो पीछे अर्थी ही बन ही तो पड़े हो गए एक क्षण उसको दूर न जाने दो भाव उसी में बसे रहने दो तुम कहते हो वो तुम्हें बाहर मिले वो पूछता है फिर सांसें चलाएगा कौन ये शरीर धड़केगा कैसे यदि मैं बाहर आ गया तो इसकी रक्षा कौन करेगा ये तो मायाएं एक क्षण में इसे मार देंगी धराशाई कर देंगी अब बताओ भक्ति की ये अजस्र धारा सत्य है या खाली वो ढोंगियों की मटकते नाचते एक दूसरे से निपटते नाटक सच है बोलो कौन सी भक्ति सही है अपने से पूछो अंतर में जागो सागर में हम सब डूब रहे हैं एक उद्धारक आत्मा है हमारा यदि हम दो आपस में लिपट जाएंगे तो आत्मा भले बैठा रहे दोनों डूब के मर जाएंगे क्या देखा नहीं कि अगर डूबता हुआ व्यक्ति तैराक को पकड़ ले तो दोनों मर जाते हैं और तुम सिर्फ लिपटने की बात करते हो कि हम तो डूबेंगे शनम तुमको भी ले डूबेंगे चलो दोनों मिट जाएंगे अरे अब तो ये मूर्ता छोड़ो ये भवसागर है संसार तुम्हारा और सागर में जो दो तैरते लिपट जाएंगे दोनों डूब के मर जाएंगे बोलो होगा कि नहीं ऐसा क्योंकि दोनों जब लिपटेंगे तो तैर नहीं पाएंगे और दोनों सीधे नीचे जाके घुटके मर जाएंगे और सिर्फ निपटने की बात करते वो हो तुमने भक्ति आओ संग संग तैरेंगे आत्मा तुम्हारे संग है गोविंद तुम्हारे पास है गोविंद मेरे पास है आओ कथा व्रत करते चलेंगे आओ भजन कीर्तन गाते चलेंगे हम हम सबके गोविंद हम सब के पास है आओ अंदर में झूमते चलेंगे तो कहा हिरण्य रथ हम ये जो स्वर्णिम क्षणों का ये जो ज्योतिर्मय रथ है ये जो सिंधूरी ये रथ है वो आत्मा के द्वारा ही तो है वो मन आंगन में है तो हर सुबह सिंधूरी है हर साझ सिंदूरी है वो मन में आ जाता है बन उसमें रीझ जाता है हर ओर जगमग सिंदूरी हो जाती है चहओर सुहाग लहराता है सब सिंदूर सिंदूर हो जाता है आओ के भीतर चलें अपने हिरण्य रथम संपूर्ण पीड़ाओं का अंत और विनाश करने वाला भी वो मेरा गोविंद है मेरा आत्मा है और वो ब्रह्म ज्वाला वो ज्योति श्री राधे वही दुर्गा है वही शिव है वही विष्णु है वही लक्ष्मी है अरे पहचान अपने आप को कितना धनवान है तू आत्मा से और उसके हटते ही तो कितना निर्धन है जब देखो तब निपट रहे हैं कभी दाएं कभी बाएं कभी इससे कभी उससे जीवन के अमूल्य क्षणों का विनाश करते हैं और वेद के ऋषि आजीर गति सुनाशिप कह रहे हैं कि अब ना देर मत करो वो भीतर बैठा है आओ उसका भान करो भ्रम को त्यागो अब भ्रम का स्थान कहाँ है वे तो तुम्हारे अंतर का खुला द्वार है चाहे जो देखो जो जाओ आज तक कभी अपने में नहीं जिए हो विषयों में ईर्षा में द्वेश में विषया में अंधता में ईर्षा द्वेश लोभ मोह झूठ कपट में जिए हो नहीं जिए हो तो अपने भीतर आत्मा गोविंद में ही नहीं जी पाए हो चलो अब जी आ जाए कहा सानिता जो हम में नित्य संयुक्त है अमर है और जुड़ा है हमसे सने झुकना नहीं के संयुक्त विनय पूर्वक चलो आज उससे झुकते रहे स दात सामने संयुक्त व्यात नो माने हम सब अदात माने पाए प्राप्त हो मिले अद्वैत करें ऐसी आत्मा श्री गोविंद से ये वेद की ऋचा है और वो भक्ति का अमृत गीत है कहा जो आत्मा से उभरता है वो सब वेद होता है वेद पूरा कर्मकांड नहीं होता है अज्ञानियों ने उसे ऐसा मान लिया होगा गुलामी के अंतरालों में अनजान लोगों ने ये सोच करके कि वेद तो कोई जानता नहीं मैं भी नहीं जानता तो जो आए कह डालू तो उसने भटका दिया होगा तुम्हें यदि भक्ति समर्पित भक्ति समर्पण पवित्र भक्ति कहीं से आरंभ होती है तो वो चारों वेदों से ही प्रकट होती है वेद अमर भक्ति के अजस्त्र धाराएं हैं ऐसे सोते हैं जो कभी बंद नहीं होते ये चर्चा लोग वो मिल जाएंगे यहां सन सन अध नाम आए हैं तो थोड़ी इनकी चर्चा भी कर लेते हैं ब्रह्म जी के चार मानस पुत्र हैं जो आप यहां देख रहे हैं ये हैं सनक सनत सनंदन और सनातन हा नोट कर लो सनक नक माने होता है विष्णु जो नारायण से जुड़ा हुआ है सनत जो आत्मा श्री नारायण में झुका हुआ है अर्थ भी जान लो चारों शब्दों के हाँ नहीं लिखा लिख लो सनक नक सनत क स कनंदन और चौथे हैं सनातन जो सनक है जो नारायण के साथ जुड़ा हुआ है जो आत्मा में खो गया है सनत और जो विनय पूर्वक आत्मा में झुक गया है नतमा ने झुकना है स्वनंदन जो आत्मा कोई भी आनंद में निरंतर डूबा रहता है सनातन और वो नित्य आत्मा से जुड़कर सनातन अर्थात नित्य अमर आत्मा ही हो जाता है ये चार मानस पुत्र हैं, ये जीवन की राह है ये चारों ऋषि कुमार हैं। गुरुकुल में हम बच्चों को यही भाव देते हैं आजकल तो आप पात्रों के पीछे भागते हैं पात्र जो भाव दे रहे हैं उससे आपका मतलब ही नहीं है कहने लगे ये जो दशरथ जी बने ये सही है कि वो वाले दशरथ जी सही है अरे दशरथ इंद्रियों को सात दसों इंद्रियों को बात ये भाव नहीं है खाली दशरथ जी की मूछे सफेद होनी चाहिए कि खिचड़ी वाली होनी चाहिए कि उठी होनी चाहिए कि झुकी होनी चाहिए ये तुम्हारे शास्त्रार्थ है कैसे कहूं कैसे समझदारी इतना का समझ के इतने घटिया स्तर उन बच्चों के भी नहीं होते थे जो गुरुकुल में पढ़ने आते थे और आज आप अपनी मूर्ता पर दम्भ करते हैं एक ने आके पूछा हनुमान जी भी इतना संदूर क्यों चढ़ता है क्यों लगाते हैं हमने कहा आपकी मिलेंगे तो मना कर देंगे भाई मत लगाओ इन्हें आपत्ति अब वो ये चाहते थे कि मैं उनको वो क्षेपक कथा सुनाऊं जानकी जी ने लगाया था और उनका ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो तब से वो लगाने लगे मतलब तत्व में नहीं जाना मैं पाऊं कैसे ये तड़प नहीं जगह खाली प्रपंच करना उस कहानी में ये कैसे है फलानी कथा में उसका मूल तत्व तो मेरे प्रति क्या है मैं क्या बनू वो आप नहीं जानना चाहते और इसी बात को यहां ब्रह्मसूत्र में कहा है। खुल ने ब्रह्मसूत्र आज का कहा विशेषणा चाह की विशेषणों की गहराई में आओ उनमें खाली विशेषणों को पकड़ करके सार्थार्थ मत करो कि स्वामी जी भगवान गठगटवासी कैसे हो सकते हैं वो तो परमात्मा है तो परमात्मा में मैंने एक मैं परम एक विशेषण ही तो लगाया बाकी परम हटाओ तो बाकी क्या रहा आत्मा परम धन ईश्वर परमेश्वर यहां परम विशेषण है बात आत्मा की है जीव आत्मा जीव धन आत्मा वो जीव वो जीवन जो आत्मा के द्वारा जीवंत है और जो आत्मा पर ही आधारित है वह जीवात्मा है अब उसे मैं ब्रह्मा कहूं विष्णु कहूं महेश कहूं सरस्वती कहूं लक्ष्मी दुर्गा पार्वती कहू तो ये अभेद ब्रह्म को पढ़ाने के लिए प्रतीकों का सहारा लेकर हम बच्चों को जीवन का अक्षर ज्ञान करा रहे हैं जैसे कहते हैं कि कबूतर से कहा पढ़ खरबूजे से खा पढ़ तो कहां पढ़ा रहे हैं ना उसी प्रकार विशेषणांचा ये सारे विशेषण तुम्हारी आत्मा के हैं भगवान ने गीता में कहा एक बार फिर दोहरा देते हैं हे अर्जुन ब्रह्मो में मैं परम ब्रह्म रुद्रो में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुधारियों में राम चंदो में गायत्री प्रणवों में ओंकार गुरुओं में बृहस्पति और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही अर्जुन मैं हूं अर्थात ये सारे नाम ये सारे विशेषण आत्मा के ही पर्याय वाची है वो आत्मा जो तेरे भीतर है सहज बुद्धि हो तो सब कुछ समझ आ जाए जब बुद्धि ही विकट हो तो सहजता भी तो विकट हो जाए से सरलता से समझो हर शास्त्र प्रत्येक ग्रंथ विष्णुपुराण में शिव पुराण में सब में वो कह रहे हैं कि हम में किसी में कोई भेद नहीं है हम सब एक हैं एक ही सत्ता की जो त्रिगुणात्मक अभिव्यक्ति है उसी में हम अपने रूप दिखाते हैं जैसे एल्जेबरा ज्योमेट्री में इक्वेशन में पहले एक अनुमानित आय लेते हैं माना या बराबर इतने, इतने इतने या एक्स इज इक्वल इंटू सो अगर वो अनुमानित आए एज्यूम वैल्यू नहीं होगी तो गणित हो ही नहीं सकता इक्वेशन बन ही नहीं सकता रिजल्ट भी नहीं आएगा तो जीवन के समीकरण हैं ये इन्हें समझने की कोशिश करो यहां अंधभक्ति अंध श्रद्धा अंध आस्था की बात कोरा अंधाधत राष्ट्र है और उसके साथ आंखों के होते हुए पट्टी बांधने वाली मनोवृत्ति तुम्हारी गांधारी है चाहो तो गांधारी और धृतराष्ट्र बन के अपनी संपूर्ण जीवन का सर्वनाश कर लो और चाहो तो खुली आंखों से उस मनोहारी रूप का भान कर लो जो तुम ये है हर जन्म का साथी है जिसे बारंबार वेद गाते रहे पहले ऋषि ने भी कहा क्या कहा आत्मा से कह रहा है इसी से विशेषणाशा आत्मा के ही विशेषण है ये सब हां भटको मत तो क्या कह रहा है कि तवाम स्तोमांधन तवाम उतक्र उक्ता ताम वर्धन तो नो गिराम स्तोमां अविवृन त्वाम माने तुम हो स्तोमा यज्ञ अभिव्रधन उत्पत्ति के अर्थात तुम्हें विष्णु हो और तुम्हें लक्ष्मी हो जब पुनः प्रकृति संतति के योग्य होती है तो योग होने की पहली प्रक्रिया को अवि कहते हैं त्वा शतक्रतु और तुम सारे वेदों ने शतकृत अर्थात प्रलयंकर रुद्र कहा है और तुम्हें आदि ज्वाला आदिशक्ति हो गिरा और तुम्हें ज्ञान के ब्रह्मा हो हमारे और वाणियों की सरस्वती हो अर्थात ओम हो अर्थात आत्मा हो अर्थात घटघटवासी हो वो तो कहां पाएंगे हम तुमको तो आगे कहते हैं अक्षितोती स्नेहधिम वाहन, इंदिरा शहस्त्रीण यस्मिन विश्वानी, पंसया अक्षित मुदी पलकों में प्यारी पुतली की भांति अथवा जल में डूबी सीपी में मोती की भांति स्नेह की मे स्नेह सिख हे प्राण इदम इस प्रकार क्षित तो होती आंखों की पुतली की भांति अथवा सीपी में बंद उस मोती की तरह सीपियो में बंद ये पुतली और सीपी में बंद जल में वो मोती अक्षित तो होती पुतली किसको प्यारी नहीं बोलो तो अक्षित तो होती आंखों में बंद मोती की भांति स्ने मम स्नेित इधम इस भांति मैं पाता तुम्हें और क्या कर रहे हो तुम तो? वाजम इंद्रा वाजम माने यज्ञ में आहुतियां देते यज्ञ करते इंद्रा ब्रह्म ज्वालाओं में ज्योतियों में राध माने ज्योति इन ज्योतियों में वाजम इंद्रा इंद्रा ब्रह्म ज्वालाओं में शास्त्रीण शस्त्र यज्ञ कर रहे हो सब शरीरों में तुम कि जो भोजन जीव पाते हैं अर्पित करते हैं तुम तो बन के शबरी के राम उसे झूठे भोजन को उनकी में यज्ञ करते हो सहस्त्र सहस्त्र जिसके कारण विश्वाने ये क्षण भंगुर संसार कौन सया फिर फिर जीवन हो रहा है फिर फिर शिशु प्रकट हो रहे हैं जीवन का कोलाहल है पीड़ों की नन्नी नन्नी कोपले फूट रही हैं नए पौधे आ रहे हैं सबके वंश की वृद्धि करते हो हे यज्ञ हे आत्मा हे गोविंद तुम्हें तो हो शबरी के राम तुम्हें तो सब में व्याप्त हो तो हर कथा प्रत्येक विशेषण यदि तुम कहो कि वो फलाना संप्रदाय अलग है ये बड़े भारी मूर्खों की बात है जब एक परमेश्वर है तो तुम दो हो ही कैसे सकते हो जो कहता है कि मेरी जात अलग है जो कहता है मेरा संप्रदाय अलग है गाली अपने बाप को ही तो दे रहा और लौट के गाली उसकी मां को ही तो आ रही है जब पिता एक है तो तुमने दस बाप खोजे कहां से और बड़े दम्भ से गालियां देते हो जो जाते हैं गाते हैं तो। बैठ के पूछना अपने आप से कि क्या गाली भी कभी वरदान हुआ करती है जो तुमने हर सांस अपने को दी एक पिता परमेश्वर सचराचर को यज्ञों के द्वारा मुझ में लौटाता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा पार्वती और सरस्वती होकर भी वो कोई भेद नहीं वो सबको एक ही बताता वेद और मैं हूं कि टुकड़ों में बटा जाता हूं और सबको लड़ाई भिड़ाया जाता हूं अपने से पूछो कि सच कहां पर है इस क्षण भंगुर संसार को इतना महत्व कि परमेश्वर भूल जाए वही आज की इंद्रिचाओं में उन्होंने कहा कि हो आज आत्मा के हो जाए तो भीतर जाने के लिए बाहर को भूलना तो पड़ेगा लेकिन इस व्यवहार जगत को हम भूल तो नहीं पाएंगे तो बाहर कैसे जिया जाए क्योंकि मेरा विवाह तो आत्मा से है तथ तो पूर्ण तो यही हो गया तो फिर बाहर की ये शादी ये विवाह ये घर गृहस्थी क्या है तो उसी को हम श्री राम कथा में बालकों को यहां पढ़ा रहे हैं रामलीलाओं के द्वारा पात्रों के द्वारा कि बाहर का जगत श्री राम सौगंध है जो कहे मेरा उसका सर्वनाश है जो कहे गोविंद के निमत वही जी पा रहा है वो धर्म जानता है कोई कहे कि यह स्थान मेरा तो कोई महा ही तो है जो नारायण को भी गुलाम बनाना चाहे वरना सवै भूमि गोपाल की गाते हो और फिर अंधे गूंगे बहरे हो जाते तो ये सचराचर एक बाग है गोविंद बाग का मालिक है मैं भी मुझे भी उसने बनाया है और वो घटघटवासी सबको बना रहा है मेरा निमित्त धर्म है मैं माली बनूं और उसकी भाग्य सेवा करूं उसका प्यार पाऊं डपोर शंख की तरह खाली बजू नहीं उसकी सौगंध बनके उसका निमित्त बनके जी के दिखाऊं ये वाहि धर्म है इसलिए गुरुकुल में मैं दोनों पढ़ाता हूं और जब वो निमित भाव से अगर तुम सब जियोगे एक तस्वीर दिखाता हूं तो सच बताओ तुम कितनों को गढ़ोगे और कोई तुम्हें कितना गढ़ेगा अगर समाज गुरुकुल से शिक्षित होगा इसीलिए सौ लोग होते थे एक चूल्हा होता था कभी डकारती नहीं थी ये ये चिंघाड़ते नहीं थे तुम लोग और घरों में आतंक नहीं बरसा करते था आज कौन सा घर है जो सुखी है पहले लोग दुर्गंध को घूरे को नहीं सह पाते थे तो बात समझ में आती थी बदबू है बीमारी है आज कौन है किसको सह पा रहा सगों में भी पति पत्नी में बाप बेटे में हर कोई हर किसी के लिए भूरा क्यों बन गया और कहते हो कि बहुत समझदार हो और भी समझदार जिंदगी जी रहे हो तुम लोग और तुम्हें किसी सत्संग की जरूरत नहीं है इसलिए गहराई से ले नहीं पा रहे जरा पूछ डालो अपने आप से कि तब बाहर से अतिथि भी आते थे तो भगवान की जैसी दिखते थे अतिथि देवो भाव और आज अपने सगे ही आ जाते हैं तो हम बहुत भीतर भीतर डर जाते हैं अपना भी संदेहो भाव क्यों क्योंकि आज तुम में कृष्ण नहीं है उसके नाम पर भी लोभ के नाटक करते हो कि इतनी माला फिरी इतना माल दे देना यानी भगवान दुकानदार से भी कहीं पीते क्या बात है ईश्वर को ठगना और राम राम जपना वाहि भक्ति यह तो रावण करता था या फिर आज हम लोग करते हैं और रावण कमो किसी को तो सबको बुरा लगेगा राक्षस कह तुम लड़ने पे पर उताराओगे और राक्षस बन के जीते हो और शर्म नहीं आती रे मन अब तो शर्म करो अभी गीत सुना तुमने कितना सुंदर भावपूर्ण गीत है वो रोमांच हो जाता है कितना भव्य है वो और हम खाली सुन के चले जाएंगे हम पे कोई असर नहीं होगा क्यों अरे धुलना है हमें सत्संग में पवित्र होना है गोविंद क्यों होना है वही झूठे दम वही ऐठ अरे था तो मुर्दा है या फिर थे तुम लोग हो? तो फिर जिंदा हो कि मुर्दा हो हां मुर्दों को सत्संग कहां पर ले पड़ेगा कोमलता लाओ जीवन की ग्राहिता लाओ सरसता लाओ हम भगवान श्री राम की कथा में हैं, थोड़ा उसका भान करें कि बाली और सुग्रीव दो भाई हैं हमारी कथा पिछले रविवार को वहीं पर है बाली इंद्र अर्थात मन का बेटा है मन का दंभ है मैं हूं कंस की कंस और बाली एक ही हैं और दंभ को मिथ्या मिथ्याभिमान को आशीर्वाद मिला हुआ है कि कोई जितना उसे समझाएगा वो और भड़कता जाएगा उसका बल दोगुना हो जाएगा कपटी का कपट बढ़ेगा और किसी को गंदे रास्ते से रोको तो उस महाआसक्त का क्रोध बढ़ता ही जाएगा वो सुनेगा नहीं वो उल्टा आपको मारने आएगा ये बाली है हम सब में रहता है और सूर्य का वर्ष उत्पन्न हुआ है सुग्रीव सुमा माने दिव्य अलौकिक विनम्र ग्रीव माने गर्दन तो गर्दन की सुंदरता सोने के हार में नहीं विनम्रता में है ये सुगरी वह दोनों एक जैसे हैं दोनों में भेद नहीं है दोनों में अतिशय प्यार है लेकिन एक बार दुम दुम नाम के एक भयानक असुर ने जब बाली को ललकारा तो बाली भड़क गया तुम धुंध बजाओ तो सांड भी भड़क जाता है हाथी भी टेढ़ा हो जाता है तो धुंध भयानक हुआ ना राक्षस अब दम्भी को कोई दम्ब दे तो वो धरती पे नहीं आकाश में जाकर के लातें भूसे चलाएगा ना वही बात बाली की हो गई और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया लेकिन क्योंकि बाली को वरदान है उसने आधा बल उसका भी ले लिया तो वो हारने लगा तो वो गुफा में घुस गया बाली उसके पीछे गया और जाते जाते कह गया कि अगर मैं इतने दिन तक न लौटू और लहू की धार बाहर आए तो इस पत्थर से इस गुफा को बंद कर देना समझ लेना कि बाली मारा गया सुग्रीव ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा कहा नहीं तू मेरा उत्तराधिकारी है यदि ऐसा हो तो तू राज्य संभाल लेना वो दोनों भीतर महीनों तक लड़ते रहे गुफा में वो मायावी माया करता रहा और समय जितने दिन बाली ने दिए थे उतने दिल बीत गए उससे ऊपर एक महीना भी बीत गया और तब अचानक उस बाली की पकड़ में धुंध आया और उसने मारा उसको और जैसे ही उसको मारा उस मायावी ने बाली की आवाज में सुग्रीव का नाम लेके दहाड़े मारी सुग्रीव मुझे बचाओ फिर लहू की धारा जो उसने फाड़ा बह निकली तो सुग्रीव आदि ने सभी ने समझा कि आज बाली मारा गया चट्टान को खिसका कि सभी बंदरों ने गुफा का मुंह बंद कर दिया कि जिससे धुंधु बाहर न निकल पाए और सब वहां से करुण विलाप करते हुए लौटे सुग्रीव किसी भी कारण से सत्ता पर बैठने को तैयार नहीं थे लेकिन सब ने कहा कि ये तो बाली का आदेश है और सुग्रीव गद्दी पर बैठ गए बाली उसको मार करके जब गुफा का दरवाजा बंद देखा तो भड़क गया और उसने गुफा के दरवाजे की चट्टान को चूर चूर करके बाहर निकला और उसको लगा कि सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया है दम्भी की विवेक और बुद्धि नहीं होती याद कर लेना मेरी इस बात को जब भी दम्भ करना अपनी एक सड़ी हुई सोच को भी साथ में याद कर लेना दम्भी के ना विवेक होता है न बुद्धि होती है न समझ होती है लेकिन वो मानता है कि वो सबसे बड़ा समझदार है बाली को लगा सुग्रीव ने धोखा दिया और एक अतिशय विनम्र समर्पित भाई को उसने जाकर के कि अपमानित किया मारा और जब सुग्रीव भागा तो उसकी पत्नी को भी उसने बलात् बंद कर लिया और जब सुग्रीव भागा और बाली के इस से हनुमान जी भी खिन्न हो गए और उन्होंने कहा कि वो सुग्रीव का ही साथ देंगे और वो उसको लेकर ऋषिमूर्ख पर्वत पर चले गए सुग्रीव वहीं पर बाली के बानरों से बचता हुआ छिपा हुआ है ऋषिमूख पर्वत पर बाली को श्राप लगा है कि यदि भूल से भी बाली ऋषिमूख पर्वत पर आएगा तो बाली स्वयं भस्म हो जाएगा ऋषि ने श्राप दे रखा अब देखो तुम्हारी कहानी है ये तुम्हारा चरित्र है इसमें कि आवेश क्रोध दंभ ऐठन ये बाली है जिसके मन में ना हो वो हाथ खड़ा कर दो कि हमारे नहीं है, है कोई हाँ सब में है बाली और इस बाली की मार से कोई बच नहीं सकता तुम में हर घर तबाह है सुबह से शाम तक की किच किच बाली लाता है और बाली बहुत प्यारा लगता है क्यों भाई गलत तो नहीं कहा अगर इतना प्यारा ना लगता तो सुबह से शाम तक बाली बाली क्यों जागता मेज में मैं बड़ा गुरुजी बन जाऊं मेरे लाखों चेले हो जाए मेरा बड़ा भारी मठ हो जाए हाँ, अब मैं विधायक बना हूं तो अब मैं मुख्यमंत्री भी मंत्री, मंत्री बनू फिर मुख्यमंत्री बनू फिर प्रधानमंत्री बनू ये बाली है बाली है ये कौन है जो बाली की मार सहता नहीं हर दिन सुबह से शाम तक और कहते हो कि रामायण सब समझ में आ गई और पढ़ा ना एको आखिर और ये बाली है जो तुम्हारी विनम्रताओं का तुम्हारी भक्ति का पूजा का तुम्हारी सच्चाई का सब सबका सर्वनाश करता है और झूठ और कपट के उस स्तर तक ले जाता है कि तुम कसाई से भी घटिया हो जाते हो मानवता क्या पिशाचिकता की अधम सीढ़ी पर उतर जाते हो यह बाली लाता तुम्हें हर सुबह से शाम तक हर रोज अब बाली से सूगरी बचे कैसे विनम्रता को हम अपने भीतर बसी विनम्रता भी को हम इस दम्ब से बाली से कैसे बचाएं कहा ऋषि मुख पर्वत पर चले जाएं ऋषि माने साधना ऋषि माने लिख लो ऋषि साधक को कहते हैं ऋषि माने साधना और मुख माने अरे झा मौन साधना में बैठ जा दम्ब का गुब्बार ऋषिमुख पर्वत पर मौन साधना में आते ही मर जाएगा मंत्र दे रहा हूं रामायण से तुमको बाली को हवा मत दो ये दावा नल हो जाएगा बाली को रू ऋ पर्वत की राह दिखा दो मौन साधना में नारायण की बैठ जाओ ये दम्भ ये क्रोध ये स्वतः मर जाएगा रामायण समझ में आती है क्या हाँ ये जीवन की अक्षर पढ़ाने वाली है परम पिता परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण किए हैं जगत माता महालक्ष्मी जी स्वयं जानकी बन के आई है हमें अक्षर पढ़ाने के लिए और हम कितने गंवार है कि भजन खा के भाग जाते हैं और जिंदगी का ही एक अक्षर नहीं पढ़ते हम बोलो बाली आए तो कहां जाओ ऋषिमूख पर्वत पर ऋषि माने साधना मुख माने मौन बाली डर के मारे नहीं आएगा भस्म जो हो जाएगा और यदि तुम सदा ऋषिमुख पर्वत पर रहो उनकी मनोहारी रूप की साधना में बसे रहो अरे तो बाली तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगा जब जब आसक्ति आती है तब तब भक्ति मर जाती है और जब मरती है भक्ति तो उठता है बाली जब जब उठे बाली मुंह पे अपने तमाचा मारना कि आज फिर तूने भक्ति की रे कसाई हत्या कर दी अरे सुधर जाओगी राह मिल जाएगी और अगर खाली मनोरंजन करके जाओगे इसे बार बार नहीं दोहराओगे तो राह कैसे पाओगे हनुमान जी सुग्रीव को लेकर के ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं और हमारी कथा का दूसरा पक्ष चल रहा है सभी समझाते हैं बाली को बाली तुमने बहुत ही निकृष्ट कर्म कर रखा है छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के समान होती है और तुमने उसको बंधक बनाया हुआ है उसे जाने दो हनुमान जी समझाते हैं बाली की पत्नी भी उसे समझाती है वो नहीं मानता है उसका एक बेटा है अंगद अंगद अंगत कौन है अंगत कौन है अंग दाह दाहकते हुए अंगों वाला तप तपस्या भी यदि दंभ के साथ है तो उसका कोई महत्व नहीं है बाली के साथ अंगद का कोई सम्मान नहीं बेटा है अरे दम्भी है बाप तो बेटा काहे का बेटा है जब बंदर को बहुत गर्मी लगती है तो अपने बच्चे को नीचे डाल के उसके ऊपर बैठ जाता है देख लेना जाके यही तो बात बेटे। है जब वही बंदर बूढ़ा होता है तो उसका बेटा ही उसे पटकनियां देता है हा? और अब तुम्हारे घरों में होता है मैं ये नहीं कह रहा कि बंदरों की औलाद हो वो तो डार्विन कह गया था नहीं कहा लेकिन आचरण तो देखो अपने अंगद अंग दह दहकते हुए अंग हैं तब से लपट लपट हो रहा ऐसा तप है अंगद के साथ है बेमानी है वो ऋषि मुजब कि ये सुग्रीव के साथ नहीं आएगा अंगद सम्मान नहीं पाएगा सुग्रीव विनम्रता है तप होर विनम्रता हो तो तप का सम्मान है तप होर बाली हो तो तब की कोई बात मत करो ऐठ गया जो गुरु जी वो तो बाली है उसमें सुग्रीव है ही कहां अरे जब नारायण स्वयं प्रगट है हर घट में तुम तो हम बड़े क्यों बने हम हर घट में उनकी झांकी क्यों ना करें हम उनके रूप का रस क्यों ना पाए आओ सचराचर की चरण रज में हमें भिज जाए ये सुग्रीव है और हम बहुत बड़े गुरुजी बन जाएं हमारे लाखों चेले हो जाएं ये बाली है और आज बाली प्रधान समाज है बाली प्रधान राजनीति है बाली प्रधान घर है बाली प्रधान स्वभाव है हमारे आज सुग्रीव को कोई पूछता नहीं है सुग्रीव को को कोई जानता नहीं है जबकि सुग्रीव मेरे मन की मिठास है सुग्रीव मेरी आत्मा का रस है सुग्रीव मेरे मन की भक्ति है शक्ति है ऊर्जा है और एक प्यारा सा एक बड़ा मोहक मधुर समर्पण है कि गोविंद भले बुरे हम तेरे प्रभु हमें स्वीकारो जन्म दर जन्म हमें बना रहे हो तो गोविंद आज हमें अपने में मिटा भी लो ये दूरियां क्यों रहे नारायण हम आप में सदा सदा के लिए खो जाए नारायण हम बस अब के हो जाए बाहर आपकी निमित्त सौगंध बन के सेवा करें पति में पति धर्म निभाए पत्नी में पत्नी होकर पत्नी का निमित्त धर्म निभाएं पिता हो पिता का राम सौगंध धर्म निमित्त निभाए पुत्र हो तो राम सौगंध पुत्र बनकर के दिखाए जगत तो नाट्यशाला है निमित्त धर्म है तो उसमें आसक्तियों का महिला क्यों फैला है रामायण के पात्रता जी आओ श्री राम सौगंध जी कर दिखाएं, यह रामायण है, है। गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो सारा समाज पवित्र होता था ईर्षा के द्वेश के लिए लोभ के लिए कोई नहीं जीता था सब धर्म जीते थे मन कर्म और वचन सब पवित्र होते थे और कोई किसी पर संदेह नहीं करता था क्योंकि सब धुले धुले जो होते थे आज दिखता धुला है और भीतर से आती बास है और कहता है कि वो रामदास है अरे रामदास होता तो राम की सुगंध होती अष्टंध की सुगंध होती एक मोहक जीवती होती एक समर्पण का प्यारा स्वभाव होता रूप हम देखते उसका तड़प हमारे भी जग गई होती ये तो साक्षात है मेरे भीतर से भी मुझे किसी ने पुकार के कहा होता अव नहीं होता है ऐसा क्यों क्योंकि बाली जीता हमें बन को भगवान राम अभी इस कथा को यहीं छोड़ के दूसरी तौर चलते हैं बन में जानकी जी को खोजते हुए जा रहे हैं जानकी लंका में तड़प रही है। अशोक वाटिका में शोक संतप्त है अशोक में भी शोक है क्यों सोने के हिरण ने सब गड़बड़ कर दिया और हम हैं हाय है सोना लादो हाये सोना ला अब फिर कहते हैं नहीं हम तो ठीक हैं मैं नहीं जानता कि ये मेरा मुझको दिया विश्वास है अथवा विश्वासघात है ये तो राम ही जानते हैं जान कीजिए वहां तड़प रही है और सोने के हिरण ने राम और लक्ष्मण को भी तड़पाया है सब कुछ उजड़ गया है चित्रकूट का वो पावन चित्र टूट गया है खंड खंड हो गया है अब ना वो स्फटिक शिला है ना वो मंदाकिनी का पावन तट है ना वो वन फूलों की प्यारी बयार की सुगंध है ना उसमे बैठे भगवान श्री राम आत्मा हैं, योग में स्थित मन लक्ष्मण है और समर्पिता भक्ति जानकी है आज वो सुंदर पावन चित्र छित्रा गया है सब टुकड़े हो गए उसके और बन खोज रहे हैं राम और लक्ष्मण उनकी तड़प असीम है अथाह है मेरी लालच ने आज मेरी आत्मा में भी बेचैनी भर दी है और मन को भी चैन नहीं है अशांत है वो तड़प रहा ये बुद्धि न मांगती लोग और लालच तो आज जीवन के की अमृत क्षण यूं बिखरते कैसे हम सब सबके झांको भीतर अपने देखो कथा तुम्हारी है राम कथा एक भजन में नहीं गाई जाती वो तो जी जाती है उसे समझा जाता है और फिर श्री राम की सौगंध बनकर हमें पवित्र होकर जीना होता है तो कथा कथा होती है इन्हें कि कथावाचक ने सुनाया और फिर आ, उसने कुछ थोड़ी देर हारमोनियम हिलाया और आपने भजन गाए और चले गए ने लगे पुण्य कमाए बोला वो है कहां क्योंकि जैसे गए थे वैसे ही आ गए फिर वही गाली पकड़े हो ईर्षा द्वेष में फंसे बैठे हो तो वो कथा है कहां पूछो अपने से वो सब जा रहे हैं भगवान तो जब वो आगे जाते हैं तो कथाएं बहुत लंबी हैं हम तत्व तक ही सीमित हैं तो उनको शबरी के यहां का पता बताते हैं कि आप शबरी से मिलो शबरी शूद्र है आपकी भाषा में क्या जे है अंत्याज है। बाकी सभी साधु संत और सन्यासी उसे अपवित्र मानते हैं और उससे कहा है कि वो उनके सामने से भी नहीं गुजरेगी और उस तालाब में भी नहीं नहाएगी जिसमें वे स्नान करते हैं तो उस तालाब को मैला ही मैला हो गया है और उसके जल से बू आने लगी है वे नहीं जानते हैं कि ये तालाब इतना अपवित्र क्यों है शबरी तो अब वहां जाती नहीं है भगवान राम और लक्ष्मण के लिए ही उसके ऋषि ने कहा है कि शबरी वो आएंगे उनके दर्शन पाकर के ही तू तो मुक्त होगी रे जीव तू ही शबरी है ना जीव शबरी आत्मा श्री राम हर घट में और जूठा भोग मुदित सुखधाम जूठी बीरी दुखा रहे आज भी लेकिन तुमने शबरी भाव को कभी पढ़ना नहीं चाहा कभी जानना नहीं चाहा तो तुम शबरी बनते कैसे राम तो शबरी के लिए है ये शबरी राम जानती क्यों नहीं शबरी श्री राम को पहचानती क्यों नहीं वो शबरी है जो पलक पावड़े बिछाए हैं, रोज पूरे मार्ग को फूलों से सजाती है जाने कब रागवेंद आ जाए गुरुदेव ने कहा है कि शबरी तू उनकी यही प्रतीक्षा करना नैना भीराम श्री राम तुझे यही मिलेंगे इतनी सी बात थी और शबरी का के लिए गुरु का वचन अटल था तुम कहते हो गुरु मंत्र ले आए हो मैं पूछता हूं ये नवटंकी नाटक क्यों करते हो कौन सी बात तुमने कब मानी उनकी कौन सा गुस्सा छोड़ा ईर्षा छोड़ी कपट छोड़ा